आथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भाष्कर भगवान भिद्य हृदय ग्रंथी इस वाक्य का अर्थ करते हुए हृदय ग्रंथि पदार्थ बताएं काम काम का एक विशेषण बताया बुद्ध्याश्रय तो बुद्धि निष्ठ हृदय ग्रंथी है ये जो सुना तार्किकों ने तो उनका जो सिद्धांत है काम यानी इच्छा वह आत्मा का विशेष गुण है आत्माश्रित है यदि भिद्यते हृदय ग्रंथि श्रुतिस्थ हृदय ग्रंथि शब्दित काम का आश्रय बुद्धि होगी तो काम आत्मसमवेत हैं ये जो सिद्धांत हैं तार्किकों का यह अवैधिक सिद्ध होगा इसलिए वे कहना चाहते हैं कि हृदय ग्रंथि शब्दित तो काम को आत्माश्रित ही माना जाए बुद्ध्याश्रित नहीं इसलिए जो भाष्य में बुद्ध्याश्रय काम ये जो विशेषण है हृदय ग्रंथि पदार्थ काम का बुद्ध्याश्रय ये अयुक्त लग रहा है युक्ति विरुद्ध लग रहा है इसलिए ये बुद्ध्याश्रयत्व इस विशेषण में युक्ति विरोध एवं श्रुति विरोध यानी युक्ति युक्तिवेक अनुमान प्रमाण है और श्रुति वेद प्रमाण है शब्द प्रमाण तो अनुमान तथा शब्द दो दो प्रमाण का विरोध होगा बुद्धिश्रित काम को मानने पर ये तार्किक कह रहे हैं तो पहले युक्तिरोध बता दिया गया कहीं एक विकल्प करके टीका में यही पूछा गया ना, कि नविद्यावासना प्रचयो भिद्यते को अर्थ क्या बुद्धि के रहते हुए अविद्यादि का नाश तो अत्यंतिक नाश नहीं होगा तो बुद्धि की निवृत्ति के साथ अविद्यादि का नाश ये ज्ञान का फल मानेंगे यदि तो फिर ये जो कहा गया कि ज्ञान का फल बुद्धि के नाश के साथ हो अविद्यादि की निवृत्ति तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान बुद्धि रूप जो अपना अविरोधी है उसका भी निवर्तक है निवर्त निवर्तक भाव तो होता है विरोधियों में तो ज्ञान का तो अज्ञान के साथ विरोध है बुद्धि तो ज्ञानानुकूल है उस ज्ञानानुकूल बुद्धि का निवर्तक अज्ञान नहीं हो पाएगा और बुद्धि को अनादि मानोगे कि शादी मानोगे अनादि मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा ये तस्मात जाए थे प्राण मनस्व इंद्रिया श्रुति बताती है मनस्श तो बुद्धि भी उत्पन्न होती है इसलिए अनादि नहीं कह सकते तो शादी कहेंगे बुद्धि को यदि तो फिर वो कार्य रूपा हो गई कार्य मात्र का विलय होता है प्रलय काल में तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ही महाप्रलय में जैसे आकाशादि कार्य का विलय होता है ऐसे बुद्धि का भी विलय होगा तो बुद्धि के नाश से विलय से तदाश्रित तो अविद्यादि भी निवृत्त होंगे तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ही प्रलय में जैसे बुद्ध्यादि लय पूर्वक अविद्यादि का लय हो रहा है तो वहाँ ब्रह्मज्ञान नहीं है अविद्यादि का नाश है तो ब्रह्म ज्ञान तथा अविद्यादि का आत्यंतिक नाश इनमें कार्यकारण भाव नहीं हो पाएगा कार्यकारण भाव का साधक माना जाता है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बाधक माना जाता है व्यभिचार तो यहाँ व्यभिचार हो रहा है व्यतिरक व्यभिचार व्यतिरिक सहचार तो माना जाता है कारण के न होने पर कार्य का न होना कार्य यदि नहीं है तो कारण यदि नहीं है तो कार्य भी न हो तो अन्वय सहचार और कारण न हो और कार्य हो जाए तो व्यतिरक व्यभिचार माना जाता है <coughs> और प्रलय काल में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, लेकिन बुद्धि का भी और बुद्धिश्रित काम का भी लय होगा नाश होगा तो ये ब्रह्म ज्ञान का फल मानना चाहते हैं कार्य मानना चाहते हैं काम के नाश को और वह काम का नाश तो अत्यंतिक नाश प्रलय काल में बिना ब्रह्म ज्ञान के ही हो रहा है मतलब ब्रह्मज्ञान रूपी कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा है तो कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा फिर इसे व्यतिरिक्त व्यभिचार के कारण बाधित हो जाएगा ब्रह्मज्ञान का और काम के अत्यंतिक उच्छेद का कार्य कारण भाव इसलिए ब्रह्मज्ञान में वही अर्थ्या ये दोष आएगा यदि बुद्धि को साधी मानेगी और भी कहा बुद्धि यदि साधी होगी तो कार्य रूप हो गई तो उसका उपादान कारण बताना पड़ेगा बुद्धि का और उपादान कारण यदि सीधे ब्रह्म को मानेंगे बुद्धि का तो ब्रह्म का उपादान कारण यदि बुद्धि ब्रह्म यदि बुद्धि का उपादान कारण होगा तो बुद्धि रूपी जो कार्य है इसका अत्यंतिक उच्छेद माना मानना पड़ेगा उसके उपादान कारणभूत ब्रह्म का उच्छेद होने पर और ब्रह्म का तो उच्छेद होता नहीं है तो बुद्धि की अत्यंतिक निवृत्ति न होने की भी आपत्ति आएगी यदि ब्रह्म को आप कारण मानोगे तो ये सादी पक्ष में और माया को मानेंगे यदि तो माया बुद्धि का उपादान कारण है और बुद्धि माया का कार्य है ऐसा कार्य कारण भाव मानोगे तो फिर माया की निवृत्ति से बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी और माया की निवृत्ति मानते हैं ज्ञान से वह जो ज्ञान है वो दृष्टा को यानी आत्मा को होगा यदि प्रमाता को तो तार्किकों के यहाँ ज्ञान भी आत्मा का ही विशेष गुण है वह आत्माश्रित रहेगा तो आत्माश्रित ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं हो पाएगी माया का कार्य बुद्धि होगी तो माया की निवृत्ति से बुद्धि की निवृत्ति माननी पड़ेगी और माया का निवर्तक किसको मानोगे ज्ञान को वो ज्ञान कहाँ है आत्मा में तो ये देखा जा रहा है और वो कौन सा ज्ञान आत्मविशयक ज्ञान माया का निवर्तक है ये कहते हो तो आत्मा है मायावी मायापति तो मायावी जो आत्मा उसके उसका ज्ञान होगा मायावी है परमात्मा और तार्किकों के यहाँ परमाता जीव है और परमात्मा है प्रमेय वो है मायापति और मायापति परमात्मा का ज्ञान होगा परमाताजीव को और वो माया है परमात्मा की परमात्मा के अधीन तो परमात्मा के ज्ञान से माया की निवृत्ति होती है ये जो आप कह रहे हो वो परमात्मा विषय ज्ञान रहेगा जीवात्मा में तो जीवात्मगत परमात्मा विषय ज्ञान से माया जो बुद्धि का उपादान कारण है निवृत्त नहीं हो पाएगी क्यों निवृत्त नहीं हो पाएगी तो लोक में देखा जाता है लौकिक जो माया भी है लौकिक माया है जादू लौकिक माया भी है जादूगर तो जादूगर की जादू देखने वाले जो बाकी होते हैं दर्शक वे जादूगर को देख रहे हैं तो जादूगर के ज्ञान से जादू की निवृत्ति नहीं होती है ये देखा जा रहा है तो लौकिक मायावी का ज्ञान लौकिक मायावी को देखने वाले लोगों को हो रहा है लेकिन लौकिक माया जो जादू है, वह उस ज्ञान से लोगों के जादूगर विषयक ज्ञान से जादू निवृत्त होती हुई नहीं देखी गई ऐसे वैदिक जो जादूगर हैं परमात्मा और वैदिक जादू है माया और उसका ज्ञान वेद अध्ययन से जिस प्रमाता को होगा उस परमाता को परमा ज्ञान होने पर भी परमात्मा परमात्मा विषयक ज्ञान जीवरूपी परमाता पर, पर, प्रमाता को हो गया वह माया को निवृत्त नहीं कर पाएगा और माया निवृत्त नहीं होगी तो उसका उपाधेय जो बुद्धि कार्य वो भी निवृत्त नहीं होगा उसका अच्छा उच्छेद तब भी असंभव होगा एक अनुपपत्ति बताई थार्की कौन है और बताया जा रहा है कि मान लो बुद्धि का नाश किसी प्रकार से हो जाता है तात्कालिक या अत्यंतिक जो भी नाश है बुद्धि का तो बुद्धि का नाश ये जो फल है वो फल किसको होगा फलाधिकारी कौन है बुद्धिनाश एक फल है ज्ञान का बता बता रहे हो तो परमात्म ज्ञान जीवों को हुआ तार्किकों के अनुसार और उससे बुद्धि का नाश हुआ मान लेते हैं तो ये नाश का अधिकारी कौन है फल का अधिकारी तो बुद्धि है या जीव है ये दो विकल्प होंगे तो बुद्धि का तो बुद्धिनाश ये फल हो नहीं सकता स्व का नाश वो स्वयं के लिए फल स्वरूप नहीं हो सकता फल तो कहा जाता है अभिष्ट को अभिष्ट कहा जाता है प्राप्त करने की इच्छा का विषय हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयास करते हैं वह फल कहलाता है तो कोई भी स्वयं का नाश नहीं चाहता इसलिए स्वयं का नाश ये स्वयं के लिए फल नहीं हो सकता तो बुद्धि का नाश ये फल बुद्धि को अभिष्ट नहीं है इसलिए बुद्धि बुद्धि बुद्धिनाश रूप फल का अधिकारी है ये नहीं कहा जा सकता तो फिर माना जाएगा आत्मा को ये फल मिलता है बुद्धि नाश रूप तो कहते हैं बुद्धि का नाश ये आत्मा के लिए फल तब माना जा सकता है जब बुद्धि आत्मा संबंधी हो और आत्मा को हमेशा किसी न किसी प्रकार का दुख ही पहुंचाती हो आत्मा के प्रतिकूल ही आचरण करती हो तो जो हमारे हमसे संबद्ध हैं और हम हमारे प्रतिकूल आचरण करता है उसका नाश तो हम चाहते हैं तो रोग आदि हमारे शरीर में आए हुए ये हमारे लिए दुख प्रदान करते हैं प्रतिकूल उनका व्यवहार है हमारे साथ इसलिए रोगादि को निवृत्त करने की हमें इच्छा है तो रोगादि का नाश यह रोगादि हमारे दुख के कारण होने से तो दुख के हेतु रोगादि की निवृत्ति तो फल हो सकता है इसलिए औषधी सेवनादि के द्वारा रोगादि को हटाया जाता है विफल होता है ऐसे बुद्धि भी बुद्धिनाश भी आत्मा का फल तब माना जाएगा जब बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध हो और आत्मा को जिससे दुख हो ऐसा आचरण वो करती हो बुद्धि तो उस आत्मा के प्रतिकूल आचरण करने वाले बुद्धि का नाश ये आत्मा के लिए फल माना जा सकता है लेकिन आत्मा तो असंग है असंग ही एयम पुरुषों के अनुसार असंग जो आत्मा है कौन तार्किक कहते है? आप वेदांतियों की आत्मा असंग है तो उसका बुद्धि के साथ वास्तविक संबंध ही नहीं बनेगा यदि वास्तविक संबंध बुद्धि के साथ स्वीकार करोगे तो फिर असंग ही अयम बुद्धि आत्मा इस श्रुति के द्वारा बताई गई वास्तविक असंगता को त्यागना पड़ेगा इसलिए मानना पड़ेगा कि बुद्धि के साथ आत्मा का तात्विक संबंध नहीं है तो तात्विक संबंध नहीं होगा आत्मा का बुद्धि के साथ तो मानना होगा कि बुद्धि वस्तुतः आत्मा के प्रतिकूल आचरण भी नहीं करेगी तो जब बुद्धि का आत्मा के प्रतिकूल आचरण ही नहीं हो रहा बुद्धि का आचरण आत्मा के प्रतिकूल तब माना जाएगा जब बुद्धि का आत्मा के साथ शत्रु रूपे न संबंध होगा शत्रु तो प्रतिकूल आचरण करता है दुखी करता रहता हमेशा तार्किक कह रहे हैं तो इसलिए बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध न होने से बुद्धि का नाश ये आत्मा का फल नहीं माना जा सकता बुद्धि नाश का नासरूप फल का अधिकारी आत्मा है ये नहीं कह सकते ये बुद्धि को शादी मान कर के उसका नाश किसका फल होगा इस पर चर्चा करते हुए ये कहा भी असंगत है और यहाँ तक युक्ति विरोध बताया अब श्रुति विरोध भी, भी बताते हैं <coughs> कहते हैं यदि आत्माश्रित अविद्यादि को न मान करके अविद्यादि को मानोगे बुद्ध्याश्रित तो केवल युक्ति यानी अनुमान प्रमाण का मात्र विरोध हो रहा है ऐसी बात नहीं श्रुति विरोध भी, भी है अरे मुंडक श्रुति का ही विरोध है मुंडक श्रुति ने प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में ये बताया है, है? दूसरे खंड में बताया है कि अविद्याया अविद्यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम पंडित मनमना जंघन्यमान परीमूढ़ा अंधे नव नीयमाना यथाधा इत्यादि श्रुति ये बता रही हैं कि अविद्याम अंतरे वर्तमाना शब्द का तो अर्थ है कि जो कार्यकरण संघात अंत पाती अंतकरण है उसके साथ तादात्म्य अभिमान करके जो स्थित है का मतलब अंतकरण को ही मैं मान रहा है मूड है अंतकरण रूपी अनात्मा का और अहमअर्थ रूप आत्मा का विवेक जिनको नहीं है वे हैं अविद्याया अविद्यामंतरे वर्तमाना शब्द से ग्राह्य अविवेकी जन स्वयं अविवेकी होते हुए भी स्वयं धीरा अविद्या मंत्री वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना लेकिन अपने आप को ही बड़े विवेकी मान रहे हैं अविवेकी होते हुए भी और शास्त्रार्थ ज्ञानी भी समझ रहे हैं कि शास्त्र हम ही जानते हैं ऐसे जो लोग हैं वे गमनागमन के ही अधिकारी हैं जंघन्य माना परियंती मूढ़ा वे मूढ़ हैं और उनकी अपने आप शास्त्र अपने आप को मानने से या धीर मानने से विवेकी मानने से पुनरावृत्ति समाप्त तो होती है ऐसा नहीं वे परियंती मूढ़ा तो और अनेकों प्रकार के अनर्थ को प्राप्त करते हैं दुखी हो जाते हैं कभी पशु बने तो कभी पक्षी बने तो कभी सर्प बने तो कभी बिच्छू बने यही सब जो है होता रहता है उनको तो अविद्या मंत्रे वर्तमाना यह श्रुति तो आत्मा आत्माश्रित बता रही है क्योंकि उनको मूढ़ कह रही है ना। और मूढ़ कहते हैं मोह का मोह जिनको होता है उनको मूढ़ कहते हैं और मोह यानि अविवेक अविवेक यानि अविद्या तो अविद्या का आश्रय किसको बता रही है श्रुति मूढ़ शब्दित आत्मा को अब अज्ञानी जनों को अविद्या अविवेक रूप अविद्या का आश्रय बता रही है अविद्यामत वर्तमाना इत्यादि श्रुति अविद्यादि का आश्रय आत्मा को बताती और आप यदि इच्छा का आश्रय बुद्धि को मानोगे हृदय ग्रंथि का आश्रय तो श्रुति विरोध स्पष्ट है क्योंकि श्रुति कह रही है कि आत्मा आश्रित है अविद्या आदि और आप कह रहे हैं बुद्धि आश्रित है ये श्रुति विरोध और उपसंहार में भी तृतीय मुंडक में आएगा कि अनी सया सोचती मुह्यमान तो मुह्यमान आत्मा का विशेषण है अने मोह को जो प्राप्त हुआ है वो मुह्यमान है मोह हो रहा है जिसको तो मोह का आश्रय आत्मा को बता रहा है यह मुह्यमान पद और जो आत्मा मोह का आश्रय है यानि मूड है वह मोह के कारण सोचती मोह के कारण अनिश हो गया यानि सामर्थ्यहीन हो गया स्वयं का तो सामर्थ्य इतना है कि सारे जगत को अपने वश में रखने वाली जो अविद्या है माया है उसका पति है स्वयं मायापति है आत्मा लेकिन अपने उस मायापतित्व को भूल गया और स्वयं ही माया के अधीन हो गया है मायापति यानी माया का स्वामी लेकिन जब मालिक अपने मालिक पना को भूल जाए नौकर के ही आश्रित अधिक हो जाए और पुराना नौकर फिर मालिक पर ही शासन चलाता वैसा हो गया है स्वयं मायापति लेकिन अपने मायापतित्व को भूल जाने से विस्मरण होने से मायापतित्व का हो गया उसको फिर क्या आ, माया के अधीन हो गया माया के अधीन हो करके अनशया सोचती मुह्यमान शोका माया उसको शोकाकुल कर रहे हैं स्वयं सबको आनंद बांटने वाला आनंद का दान करता किसको आनंद देता है जो जगत के अधिपति ब्रह्मा जी हैं उनको भी आनंद किससे मिल रहा है आत्मा से मिल रहा है वो आत्मा हम हैं स्वयं हम तो ब्रह्मा को भी आनंद देने वाले हैं लेकिन माया के अधीन होकर के होता क्या है कि स्वयं ही सुख के लिए एक कटोरा लेकर के जगह दर दर विषयों के पास जाते हैं कि इस विषय से सुख मिलेगा इससे मिलेगा इससे मिलेगा आनंद के भिकारी बन गए तो अनीश ये है अनिशा के कारण असामर्थ्य के कारण सोचे थी शोकाकुल हो रहा है दुखी हो रहा है जबकि दुख का लवलेश भी उसके पास नहीं तो ये उपसंहार में श्रुति बताएगी कि अविद्यादि का तथा अविद्यादि के कार्य दुखादि का आश्रय आत्मा है आत्मा में शोक है ओहो ये तो आप कहोगे थोड़ा जब पूर्व पक्षी को सुनना होता है तो पूर्व पक्षी के सिद्धांत के अनुसार वेदांती के विरोधी बन करके सुनना होता है तब न उसका पक्ष समझ में आएगा तो तो हाँ इतना पक्का जब तक पूर्व पक्ष जो है पक्का नहीं होगा तो दृष्टान्त भी क्या नाम है सिद्धांत दृढ़ नहीं होगा नहीं तो कोई आकर के दूसरे ही ये कर लेंगे तार्किक तो अपना पक्ष रखने के लिए पूरा दृढ़ करेंगे कि नहीं तो जब इतना तार्किकों तार्किक कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है? ये मालूम होना चाहिए ना? नहीं तो ने क्यों लिखा है यहाँ पर टीकाकार कोई नहीं लिखना चाहिए था ना? हाँ ऐसा नहीं होता वो तो भूल जाता है प्रकरण को तब प्रकरण को भूलने से ऐसा होगा जब प्रकरण को ठीक ठीक ध्यान में रखेंगे पूर्व पक्षय चल रहा है कि सिद्धांत चल रहा है तो पूर्व पक्षे दृढ़ होने की होने का डर जिसके बुद्धि में होता है वह अभी तो वेदांती की छाया में जब तक बैठा रहेगा तब तक तो अपने को सुरक्षित महसूस करेगा राखाड़े में उतरेगा उस समय तो सामने वाले के एक दांव से ही चित हो जाएगा इसलिए अपने सिद्धांत को ही दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्ष को समझ करके सिद्धांत को और उससे मजबूत करना होता ऐसे ऐसे पूर्व पक्ष की युक्तियाँ भी आगे सिद्धांत में बताया जाएगा कि धराशाही हो जाती है तो ये श्रुति विरोध बताया तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर रहे थे आगे हैं किशया सोचती इति श्रवणा अब आगे हैं कि बुद्धिगतम एव अविद्यादि आत्मनि इति चेत अब जो आपकी शंका थी वो भी तार्किों ने उठाई है ये कहोगे कि हम वेदांती मानते हैं कि अविद्यादि तो बुद्धि में ही हैं और बुद्धि आत्मा की उपाधि होने से उपाधि के धर्म अविद्यादि का उपहित आत्मा में अध्यास होता है ऐसा आप वेदांती यदि मानोगे ये, ये पूर्व पक्षी वेदांति की इस शंका का वेदांति ऐसा कह सकते हैं अनुवाद करके उसका निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे वेदांती का अनुवाद पूर्व पक्षी कर रहा है कि बुद्धिगतम एवं अविद्यादि आत्मनि इति चेत ऐसा यदि वेदांती कहेंगे कि बुद्धि रूप उपाधि के धर्मों का आत्मा रूपी उपहित में आरोप होता है तो कहते हैं इति को अर्थ तो बताइए कि बुद्धि धर्मों का आत्मा में अध्यास होता है तो अध्यास होता है इस शब्द का क्या अर्थ है अध्यक्षते इति यानी अध्यक्षते इस पद का क्या अर्थ निकलेगा अध्यक्षते इस पद से आप ये कहना चाहते हो दो विकल्प करते इसके विषय में भी कि दृश्यते वा बुद्धि के धर्म आत्मा में अध्यस्त हैं का अर्थ बुद्धि के धर्मों का आत्मा में निक्षेप होता है ये कहना चाहते हो बुद्धि के धर्म आत्मा में निक्षिप्त किए जाते हैं फेंके जाते हैं डाले जाते हैं ऐसा कहना चाहते हो अध्यक्ष थे इस पद का प्रयोग करके अथवा ये कहना चाहते हो कि है तो बुद्धि में ही बुद्धि के धर्म लेकिन उसे उपहित में भ्रांति से देखा जा रहा है ये कहना चाहते हो ये कहना चाहते हो हाँ तो दोनों का भी खंडन होगा बुद्धि के धर्म आत्मा में निक्षिप्त किए जाते हैं ये प्रथम पक्ष हैं द्वितीय पक्ष हैं भ्रांति से बुद्धि के धर्मों को आत्मा में देखा जा रहा है ये मानना चाहोगे अध्यक्षते पद तो पहले का निराकरण करते हैं निक्षिप्य का पहले नाद्य यानी अध्यस्यते पद का अर्थ निक्षिप्य ये नहीं किया जा सकता क्यों तो कहते अन्य धर्मस्य से अत्र निक्षेप तो अन्य धर्मस्य जो अन्य के धर्म हैं बुद्धि के बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है बुद्धि है, मन रूप द्रव्य सांख्यों के क्या नाम तार्किकों के यहाँ और आत्मा अष्टम द्रव्य है नवम द्रव्य है मन और आप कह रहे हो कि मन के धर्म हैं और उन मन के धर्म अविद्या आदि का आत्मा रूपी अष्टम द्रव्य में निक्षेप किया जाता है तो अन्य धर्मों का अन्यत्र निक्षेप असंभव है निक्षिप का अर्थ है फेंकना क्योंकि ये गुण है ये जो काम हैं दुख हैं सुख हैं राग हैं ये इनको माना जाता है गुण और गुण बिना द्रव्य के नहीं रहते समवाय संबंध से द्रव्य के आश्रित ही होते हैं गुण निराश्रय नहीं होते तो मन रूपी द्रव्य का यदि गुण है आ, ये ग्रंथी हृदय ग्रंथी शब्दित काम तो समवाय संबंध से वो मन में ही रहेगा यानी बुद्धि में ही रहेगा उसका निक्षेप रूपी द्रव्य में नहीं किया जाएगा जैसे समवाय संबंध से गंध पृथ्वी में ही रहेगा बाकी आठ द्रव्य में से कहीं पर भी गंध यदि प्रतीत होता है तो मानना पड़ेगा कि वहां पृथ्वी है इसलिए वायु में भी सुगंधि या दुर्गंधि प्रतीत होती है बगीचे से आने वाली वायु में सुगंधि तो तार्किक लोग कहते हैं कि बगीचे से बहने वाली वायु बगीचे में खिले हुए पुष्पों के पराकणों को जो सुगंधी के आश्रय हैं अपने साथ लेकर के उड़ती हैं और साथ में वो आते हैं जहाँ तक वो जाते हैं वहाँ वहाँ वायु में सुगंधी प्रतीत होती वो वायु की नहीं है पृथ्वी का धर्म है सुगंध तो। और वह वायु के साथ जो पुष्पों के पराकण रूप पृथ्वी है वह जब तक रहेगी तब तक उन पराकणों से सुगंधि मिलेगी और कहीं कोई वस्तु सड़ रही है और उस सड़ी हुई वस्तु से वायु आ जाती है तो वहाँ के भी थोड़े कण सड़े हुए वस्तु के साथ में वायु के आ जाते हैं तदाश्रित दुर्गंध वायु में प्रतीत होती है तो गंध जैसे पृथ्वी का ही धर्म है वो पृथ्वी में ही रहेगा वायु में नहीं होता वायु में वायु के साथ आई हुई पृथ्वी में रहेगा ऐसे पानी में मिला हुआ पानी सुगंधित या दुर्गंधित लगता है तो पानी में मिला मिला हुआ जो पृथ्वी का सुगंधी अंश है या दुर्गंध का आश्रयभूत अंश है उसके कारण पानी से भी सुगंध या दुर्गंध हमें प्रतीत होगी गंध मात्र पृथ्वी का ही विशेष गुण होने से पृथ्वी में ही रहेगा ऐसे इच्छा बुद्धिदि का बुद्धि रूप द्रव्य का यदि गुण है तो वह बुद्धि का गुण आत्मा आत्मारूपी द्रव्यांतर में निक्षिप्त नहीं किया जा सकता डाला नहीं जा सकता वह अपने समवायी कारण को छोड़ करके अन्यत्र ऐसा ही नहीं जाएगा ये तार्किक अपनी मान्यता के अनुसार कह रहे हैं उनकी यही मान्यता है किसी द्रव्य का विशेष गुण किसी दूसरे द्रव्य में ऐसे ही कहोगे कि आएगा तो नहीं आएगा तो वो अन्य धर्म यानी मनोधर्म से अविद्यादे अन्यत्रि आत्मनि निक्षेप असंभवात तो फिर दूसरा विकल्प लिया जाएगा भ्रांत्या चेत दृश्य दृश्यते ऐसा लिया ना तो भ्रांति से दिख रहा है ऐसा मानोगे है तो बुद्धि निष्ठा और दिख रहा है आत्मा में तो कहते हैं फिर जिसको दिख रहा है वो कौन है केन दृश्यते ये बताना पड़ेगा भ्रांति से बुद्धि धर्म को आत्मा में देख रहा है तो देखने वाला कौन है किसको देख रहा है बुद्धि का धर्म अविद्यादि आत्मा में वो तो देखने वाला बताओ कौन है ये तार्किक पूछ रहे हैं वेदांती से तो देखने वाला यदि वो है आ, आत्मा ऐसा कहते कि आत्मा देख रहा है तो इसका खंडन करेंगे तार्किक कि न तावत आत्मना दृश्यते का भी अन्वय करना तो आत्मा के द्वारा बुद्धि के धर्म को अपने में नहीं देखा जा रहा क्यों? है क्यों कहते हैं इसलिए कि तस् अविद्या आश्रयत्व अनंगीकारात्म भ्रांति से बुद्धि के धर्म आत्मा में देखे जा रहे हैं ये द्वितीय विकल्प है ना? इसका अर्थ है ब्रा... जो देखने वाला है वो भ्रांत है भ्रांति से देख रहा जैसे सूर्य किरणों को रेगिस्तान में फैले हुए पानी के रूप में देखता है वो भ्रांत कहलाता है मरीचिका में जल देखने वाला तो भ्रांति से जल दिख रहा है मरीचिका ऐसे ही जो देखने वाला भ्रांत है तब भ्रांत को दिख रहा है तो मानना पड़ेगा कि भ्रांत आत्मा को दिख रहा है यदि देखने वाला आत्मा है तो आत्मा में भ्रांति है मानना पड़ेगा लेकिन आत्मा में भ्रांति संभव नहीं है ये कौन कह रहे हैं तार्कि इसलिए न तवत आत्मना याने न नावद आत्मना भ्रान्तिया दृश्यते बुद्धि धर्म आत्मा में भ्रांति के द्वारा आत्मा देखता है ये नहीं कह सकते क्यों कहते तस्य आविद्या आश्रय तो तस्य तनि आत्मना तो आत्मा को अविद्या का आश्रय नहीं माना गया यानी भ्रांति का आश्रय नहीं माना गया भ्रांत नहीं माना गया तार्किक सिद्धांत है कि आत्मा अभ्रांत है तो आत्मन और सिद्धांति भी यही मानते हैं जो आत्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा वो भ्रांति का आश्रय नहीं है भ्रांति का आश्रय बनेगा तो ससंग हो जाएगा ना? और विकारी हो जाएगा भ्रांति भी एक विकार है ना ज्ञानात्मक तो आप वेदांती के मत में तो आत्मा निर्विकार है। इसलिए उसे भ्रांति रूप विकार का आश्रय नहीं मान सकते हो आप तो तस्य अविद्या आश्रयत्व अनंगिकारात। तो, तो फिर किसको दिख रहा है तो कहोगे बुद्धि को तो न बुद्धिया ये द्वितीय विकल्प का भी निराकरण है कि भ्रांति से देखने वाला बुद्धि के धर्मों को आत्मा में भ्रांति से देखने वाली बुद्धि है आत्मा तो अविद्या का आश्रय न होने से नहीं देख पाएगा वो भ्रांत नहीं होने से तो माना जाएगा कि बुद्धि तो अविद्या का आश्रय है वेदांती के अनुसार तो में भ्रांति होती है बुद्धि में ही तो बुद्धि भ्रांता होने से वह अपने धर्मों को आत्मा में देख रही है ऐसा मानेंगे यदि वेदांती, ये द्वितीय विकल्प हैं तो इसके विषय में कहते हैं को कि बुद्धे कहना न बुद्धिया क्योंकि बुद्धे तदगत दर्शन असंभवात तो बुद्धे बुद्धि जड़ है अन्य द्रव्य हैं वह ये कहा जाता है ये तो वाचो निवर्त अप्य मनस मन आत्मा को विषय बनाए बिना ही निवर्तित होता है निवर्तन्ते शब्द भी तैतरी उपनिषद तो वाचो निवर्तन्ते अप्य मनसा तत्री उपनिषद हाँ तो ये तो अप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति मन का अविषय बता रही है आत्मा को तार्किक कह रहे हैं तो मन यानि बुद्धि का अविषय ही आत्मा होने से बुद्धि का विषयत्व तो आत्मा में संभव ना होने से जब आश्रयभूत आत्मा को ही नहीं देखा जा रहा है तो आत्मगत जो अविद्यादि है वो कैसे दिखेंगे आत्मा आश्रय अनुरूपे उसके लिए पहले आश्रय को देखना पड़ेगा आप यहाँ बैठे हैं ये देखने के लिए पहले अंदर आकर के इस स्वाध्याय हॉल को देखना पड़ेगा ना कि यहाँ स्वाध्याय हो रहा है फिर इस हॉल को देखने वाला देख पाएगा कि यहाँ बैठे हुए में से फलाना ये है उसके लिए पहले तो आश्रय को देखना पड़ेगा फिर आश्रित दिखेगा ऐसे बुद्धि को पहले आत्मगत अविद्यादि को देखने से पहले आत्मा को देखना पड़ेगा यानी आत्मा को अपना विषय बनाना पड़ेगा लेकिन बुद्धि का विषय आत्मा का बनना असंभव है ये तो वाचो निवर्तन के श्रुति कह रही है इसलिए आत्मगत अविद्यादि को भी बुद्धि के द्वारा देखना संभव नहीं होगा तार्किक कह रहे हैं तो ये लिखते हैं कि न बुद्धिया बुद्धे आत्मविषय तो असंभव है न तो बुद्धि आत्मविषेयक न होने से बुद्धि में आत्मविषेक तो संभव न होने से तदगत यानी आत्मगत जो आविद्यादि हैं उनका दर्शन भी बुद्धि को नहीं हो पाएगा बुद्धि जड़ है ये कह रहे हैं कि जड़े न आत्मभाषकत्वाभावे न ये जो बुद्धि जो हैं जड़ होने से आत्मभाषक नहीं बन पाएगी आत्मभाषक न होने से आत्मगत भाषकत्व अभावात् तो आत्मा की ही भाषक नहीं बन पाई तो आत्मा के आश्रित जो अविद्यादि है उसका भी भाषक नहीं बनेगी यानी आत्मधर्म को भाषित करने के लिए पहले आत्मधर्म का आश्रय जो आत्मा है उसको भाषित करना पड़ेगा और आत्मा को भाषित नहीं कर पाती बुद्धि जड़ होने से आगे हैं टीका में कि तद्रांति तत स्वाश्रयगतेन तत्वा नवर्तत्व प्रसिद्धेर बुद्धेर अनुभव आश्रय प्रसंगात और एक अनुपत्ति बता रहे हैं तार्कि वेदांतमत में यदि अविद्यादि का आश्रय आप बुद्धि को मानोगे वेदांती को तार्किक कह रहे हैं कि तद्रांति स्वाश्रय ग तत्वा निवर्त्यत्व प्रसिद्धे तो ये जो भ्रांति है तद भ्रांति इसमें तत शब्द से लेना बुद्धि को तो तद भ्रांति यानी बुद्धिगत जो भ्रांति है तो उसका आश्रय हो गई बुद्धि तो बुद्धि में रहने वाली भ्रांति की निवृत्ति बुद्धिस्थ ज्ञान से ही होगी ये नहीं कि दस नंबर कमरे में अंधकार है रात में और एक नंबर कमरे में लाइट जला दो एक नंबर कमरे का स्विच ऑन कर दिया वहां प्रकाश हुआ और दस नंबर कमरे का वो चला जाए अंधकार तो ऐसा नहीं होगा ना तो जिस कमरे में अंधकार है उसी कम कमरे में स्थित प्रकाश उसको निवृत्त कर पाएगा का मतलब निवर्तय निवर्तक एक आश्रय में होने चाहिए जहाँ का अंधकार हटाना है वहीं प्रकाश होना चाहिए भ्रांति बुद्धिगत है तो बुद्धिगत ज्ञान से ही निवृत्त होगी ये मानना पड़ेगा तो तद भ्रांत्य बुद्धि की जो भ्रांति है बुद्धि में रहने वाली भ्रांति वह स्वाश्रयगत नत्वानुभवे नवर्तव प्रसिद्ध है तो गत में स्वशब्द का अर्थ है भ्रांति और स्वाश्रय शब्द से लेना भ्रांति का आश्रय तो स्व यानि भ्रांति निवर्त्या भ्रांति जिस भ्रांति को निवृत्त करना है वह है स्वदार्थ तो तद भ्रांति भ्रांति स्वाश्रय का अर्थ निकलेगा भ्रांत्याश्रय तो भ्रांति का आश्रय वो है बुद्धि इसलिए स्वाश्रय शब्द का अर्थ निकलेगा बुद्धि और स्वाश्रय गतेन का अर्थ निकलेगा बुद्धि तत्वा न तत्वानुभव यानी प्रमाण तार्किकों के यहां अनुभव दो प्रकार का एक यथार्थ अनुभव दूसरा अयथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव है प्रमाण अयथार्थ अनुभव है भ्रम यथार्थ अनुभव फिर चार प्रकार का चार प्रकार की प्रमा है प्रमाण चार होने से प्रत्यक्ष प्रमा अनुमिति प्रमा उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा यथार्थ ज्ञान अनुमान प्रमाण से उत्पन्न हुआ अनुमिति प्रमा, प्रमा। उपमान प्रमाण से उत्पन्न हुआ उपमिति प्रमा और शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुआ यथार्थ ज्ञान शाब्द प्रमा तो तत्व अनुभव का अर्थ है यथार्थ ज्ञान प्रमा तो बुद्धिगत भ्रांति बुद्धिगत प्रमा से ही निवृत्त होगी बुद्धिगत भ्रांति है अयथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव को कहा जाता है भ्रांति और तत्वानुभव कहा जाता है प्रमा को तो बुद्धिगत भ्रांति बुद्धिगत प्रमा से निवृत्त होगी ये तद्गत भ्रांत स्वाश्रयगतेन तत्वा निवर्तववा निवर्त तो प्रसिद्धे तो निवर्तत्व प्रसिद्ध हैं इसलिए क्या होगा कि बुद्धे अनुभव आश्रयत्व तो प्रसंगात तो मानना पड़ेगा कि अनुभव का आश्रय बुद्धि है भ्रांति रूप अयथार्थ अनुभव भी बुद्धि में रह रहा है और तत्वानुभव यानी प्रमा भी बुद्धि में रह रही है तो बुद्धि को ही अनुभव उभय प्रकार के अनुभव का आश्रयमान हो गया तो इसमें जो अनुभव दो प्रकार का है एक प्रमा भी दो प्रकार की है ना जो निवर्तक अनुभव है प्रमारूप तत्वानुभव रूप वो तत्वा भी दो प्रकार का और भ्रांति भी दो प्रकार की तो उसमें से एक तो है बुद्धिवृत्ति रूप प्रमा प्रमाण से उत्पन्न हुई बुद्धि की वृत्ति और उस वृत्ति में पड़ा चेतन का प्रतिबिंब तो जो प्रतिबिंब है जिसे फल कहा जाता है फल व्याप्ति में फल कहा जाता है बुद्धिस्त चिदाभास प्रतिबिंब फल है और यहां अनुभव शब्द से जो बुद्धे अनुभव आश्रयत्व प्रसंगात में जो अनुभव शब्द है उस अनुभव शब्द से तार्किक लोग लेना चाहते हैं वो वृत्तिगत प्रतिबिंब को चिदाभास को फल को अनुभव शब्द का अर्थ है वृत्तिस्थ चिदाभास प्रतिबिंब और उसका आश्रय मानना पड़ेगा बुद्धि को अनुभव आश्रय बुद्धि को मानना पड़ेगा का आश्रय अर्थ है कि प्रतिबिंब का आश्रय बुद्धि को मानना पड़ेगा लेकिन नियम होता है कि प्रतिबिंब तो बिंबगत होता है प्रतिबिंब का आश्रय तो बिंब होता है न कि आ, उसका वो उपाधि जल प्रतिबिंब का आश्रय नहीं है सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है सूर्य का उसका वास्तविक आश्रय वो सूर्य है बिंब है तो प्रतिबिंब में तो बिंब आश्रय तो प्रसिद्ध है लेकिन यदि बुद्धिगत भ्रांति बुद्धिगत प्रमा से निवृत्त होती हैं ये मानोगे और इस नियम के अनुसार तो फिर प्रमा यानी वो प्रतिबिंब फल को प्रमा मान रहे हैं आपत्ति देने वाले और उस प्रतिबिंब रूप प्रमा का अनुभव का आश्रय जड़ बुद्धि को मानने की आपत्ति आएगी और प्रतिबिंब का बिंब होता है ये जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि का विरोध होगा ये एक दोष बताया कि तद्भ्रांत स्वाश्रयगतेन तत्वा तद नवर्तत्व तो प्रसिद्धे बुद्धे अनुभव आश्रय तो प्रसंगात यहाँ तक तार्किकों का मत है भाष्य में एक शब्द प्रयोग क्या किया भाष्कर भगवान ने तो उनको ऐसी मिर्ची लगी इतना लिखना पड़ा ये जो विशेषण छोड़ दिया नो हृदय ग्रंथी पदार्थ का है हाँ, उसके कारण ये सब शंकाएं हो गई अब तार्किक है हाँ? हाँ? हाँ हाँ ये भी कहा है सीधा आत्माश्रय नहीं बुद्ध्याश्रय हैं हाँ। तो आगे कहते हैं टीकाकार यानी उपसार कर रहे हैं टीकाकार पूर्व पक्ष का ये उपसंहार हैं कि तस्मा नाश्य भाष्य से सम्य इति चेत इसलिए तार्किक लोग यदि ये कहते हैं कि वयम तार्कि पश्या उत्तम पुरुष है ना बहुवचन इसका करता कर्ता होगा वयम तार्कि हम तार्कि अश्य भाष्य से सम्यक अर्थम न पश्या ये जो भाष्य हैं हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ है काम और उसका विशेषण है बुद्धाश्रय न आत्माश्रय ये जो भाष्य हैं इस भाष्य का सम्यक अर्थ हमारे समझ से बाहर है सोलह वर्ष की आयु में भाष्य लिखा है और तार्किक तर्क करने में बड़े कुशल माने जाते हैं लेकिन कहते हैं ये सोलह वर्ष की आयु में लिखे हुए भाष्यकार की इस पंक्ति का एक पंक्ति का अर्थ निकलना हमसे संभव नहीं दिख रहा तो अस्य भाष्य से अर्थम सम्यक अर्थम न पश्या तो कहते हैं तार्किक खाली अपने बुद्धि की कसरत से जानना चाहेंगे तो कभी समझ में भी नहीं आएगा उनके इसलिए सिद्धांत कहते हैं उच्चतः इस भाष्य का सम्यक अर्थ समझना है तो भाष्यकार भी कई बार कहते हैं कि अपनी बुद्धि कुशलता का और बाकी जितने भी अभिमान हैं उनको छोड़ करके केवल जिज्ञासु बन करके बैठो हमारे पास तो हमारे द्वारा प्रयुक्त एक एक शब्द का पूरा अर्थ व्यवस्थित समझ में आएगा लेकिन अपने अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके बैठना पड़ेगा हमारे पास तो इसलिए सिद्धांत कहते उच्चते आप अपना पूर्वाग्रह जैसा का तैसा छोड़ करके अपने उधर घर पे जिज्ञासु मात्र बन करके आओ तो समझ में आएगा तो कल केवल शुद्ध जिज्ञासा लेकर के ही बैठना होगा तो आनंद गिरीजी समझ चितंत्र से